केवल अब भगवान भी दूसरी चीज में नरेत नहीं मिलती ना तो दिया की मैया तुम तो आई तो हमें फुर्सत नहीं मिली क्या काम कर रहे तो फुसत नहीं मिली नहींतन तो कर रहे थे ये काम था फिर वो हमेशा उनकी जीव उनके कान करने एक महाप्रभु थे शिष्यों में एक रहा जिसके का नाम निकलता देखे आज हम लोग सो रहा था भाई तो उसने पूछे आप ध्यान करते सोने वालों को देखते थे तो सोने वाले सोने वालों को देखते यहाँ भी कोई था एक दिन वो गया जंगल जा करके देखा कि वो भक्त जंगल जा रहा है और उसके मुंह से धुनी निकल रही है तो उसने आकर के महाप्रभु से कहा चौथन से अमुक आदमी जो है वो बड़ा भ्रष्ट आचार वाला है दिल से क्या किया उसने तो कहा कि वो पाखाने फेंकते समय वो भगवान का नाम कीर्तन करता।, करता है ऐसा करता सुना दुआसन बुला उसको बुला उसको पूछा कि भाई ये कहते ये क्या सत्य है तुम पाखाना फिर समय कितने करते हो लेकिन महाराज करता तुम्हें वो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए ठीक लोड़ा नहीं लौट गया अब वो तो फिर देखने का दूसरे दिन कि तुम दोष देखना है तो आज उसने देखा कि वो बैठा है पाखाना कर रहा है और उसने अपने हाथ को मुंह में डाल रखा अनिल मुंह में डाल रखा नहीं डाल रखी तो उसको और क्षेत्र उसने आज कहा था तुमने सही कि महाराज वो तो अत्यंत ही भ्रष्ट है उसका आचार बिल्कुल बुरा कल तो बोल ही रहा था आज तो मुँह हाथ रखे बैठा बुलाया उसको कहा भाई क्या बात है तुमने तो मुँह हाथ दे बैठा था क्या करे तो बोले आपकी आज्ञा का काम कर रहा था अरे मैंने कहता महादेव का बैठना <laughs> तो आपने कहा था कि ऐसा करना ठीक नहीं मांगना ठीक नहीं तो मेरी जीत मांगती नहीं तो मैं जीप <laughs> तो को कपड़े बैठा था क्या कहते बताइए आपकी आज्ञा मुझे पालन करनी थी और मेरी जीप मानती नहीं <laughs> तो मैं कहता क्या जीप को कपड़े बैठा कि मेरी जीत बोल ना जाए तो महाप्रभु ने कहा भैया बताओ क्या इसका <laughs> तो ऐसा अभ्यास हो जाता है जीव को कान को आख को शरीर को मन को कि वो फिर दूसरी चीज करना नहीं चाहते सुनना नहीं चाहते देखना नहीं चाहते प्रत्यक्षण का देखता है अपने प्रेतन की सेवा में इसका नाम है अव्यर्थ कालत्व तीसरी चीज बड़ी आवश्यक संक्षेत में कह रहा हूं तीसरी बड़ी आवश्यक चीजें हम लोग प्रेम चिल्लाया करते हैं कहते प्रेम में बैराग की आवश्यकता नहीं मैं भी कहा जाता हूं बहुत बार ऐसा तो तो हो सकता है कि प्रमाद हो, हो सकता है सिद्धांत प्रेम में बैराग्य करने की आवश्यकता नहीं है तो प्रेम के राज्य में विषय बराज का प्रवेश विषय के राज का प्रवेश नहीं है तो राज हो तो बैराज करना पड़े यदि विषय राज है तो प्रेम के राज्य में प्रवेश नहीं है महाराज विषय सत्य जिसके मन में है उसका भगवान के प्रेम के राज्य में प्रवेश अधिकार नहीं है प्रवेश नहीं उसका वहां दो राज्य करना क्या राग हो तो, करें। तो ये विरक्ति उसका लक्षण है तो कहा ना ये ये चीजें उत्पन्न होती है ये नहीं जाती उत्पन्न होती है उसमें विरक्ति माने संसार, संसार के प्राणी पदार्थों से संसार के विषयों से भोगों से लोक प्रयोग के समस्त भोगों से उसके मन में स्वाभाविक वित्सना हो जाती है उनकी तरफ मन जाता ही नहीं देश दुख देख करके मन को हटाना ये वैराग्य का अभ्यास है ये ज्ञान का साधन है परंतु तो वहाँ देश दुख देखने की लिए तब आवश्यकता हो जब वो चीज हो तो वहाँ पर तो भगवान का अनुराग चित्त पर छा जाता इस प्रकार से कि विषय की स्मृति नहीं होती तो उसमें कि तो विषय सेवन कहाँ से हो विषयों में आसक्ति कहाँ से रहे तो वहाँ ये परीक्षा होती है अपने मन में अपने आप अपने मन में अपने को प्रेरणा मानते हैं तो विषयानुराग है कि नहीं वहाँ ये चीज नहीं है एक और लेने की बात है विषय अनुराग नहीं होने का अर्थ विषयों का परित्याग नहीं है वहाँ पर स्वरूप से भगवान में आत्मिक आसक्ति है पर घर का प्रत्येक पदार्थ ये भगवान की सेवा में समर्पित होकर उनकी वस्तु बन चुकी है अपने उस पर राज करना साफ है अपने उस पर महत्व करना अपराध है उसको अपना मानना अपराध है अपने सहित अपना सब कुछ भगवान के समर्पित हो गया और भगवान की वस्तु के समान भले कर वो श्री यशोदा मैया के लिए एक बार ऐसी बात उठी अब रात दिन घर के काम लगाने लगी जब श्री नहीं हुए थे तब तो सत्यनारायण की कथा भी कहती फिर पंडितों को बुलाती उनसे सुनती सुनाती और घर में मन नहीं लगता उसका अब तो झनरात घर का काम करने लगी तो ऐसी पोशनी इकट्ठे हुए एक दिन बोली बोली मैया तेरे तेरे का हुआ तो घर में आसक्त हो गई रात दिन घड़ी का काम तुझे सूझने लगा कितना तेरे में त्याग बहरा के तो कैसे तो भगवान की पूजा करती थी तो उसने कहा यशोदा मैया ने आओ भैया कि भगवान की तो पूजा करते हूँ मैं नारायण ने ही तो कन्हैया दिया मुझको तो नारायण ने मुझसे कह दिया है नारायण ने नारायण जो के ये कन्हैया मेरे समान है तो इस कन्हैया की सेवा किया करूं तो मैं घर संभाल तू क्या मेरी संभाल तू अरे गाय को मैं संभालू और अच्छा दूध में दू आ कन्हैया को मेरे मेरे तो उसको को दिखूंगा तो घर को संभालना सारा का सारा ये कन्हैया के लिए है अपने लिए नहीं तो मैया घर संभालने लगी घर में आ सकती मैया की देखने लगी पर वो घर में आ सकती नहीं वो आ सकती है कन्हैया वो मंदिर कहते फिर कभी एक एक स्थान महात्मा ने कहा कि तुम सिर मुड़वा दो बाल बाल मरवा करके अपने सिर के छोटी होगी सब और राख राख लगाओ तब भगवान मिलेंगे तो बोली ये बोली कि ये कल से भगवान की बात कहते हो तो तुम हमारे भगवान जो है वो तो हमारे केशों को देख कर पसंद होते हैं तो हम कैसे भी केश रखते हुए पसंद होते हैं मतलब केशों में राग नहीं है। बार <laughs> तमारे जा या मरवाए जाओ वो तो वो अगर तुम बाल उड़वा दो चाहते केश रखो तभी रखे तो इनके लिए ग्रहण के पत्नी में कृष्ण केशों को देखते हैं कभी कभी हमारे पूर्णिमा जब बाहर गए उनकी याद करनी पड़ती है ना उनको तो लंबे हमारे केशों को सामने कर लेते हैं कृष्ण हैं है भी याद इस बाल में रखते हैं हमें बालों की शोभा से क्या मतलब है।, तो है तो कई आशक्ति नहीं है तो सब कुछ भगवान के समर्पित है इस समर्पित भाव से तो विरक्ति कहीं भोग सामने आ जाए और वो भोग कहीं भगवान को भुला देने वाला हो तो वो प्रेम समझेगा कि मेरे पर बज्रपात हो गया नरकों में आ गया मैं इतनी बड़ी दुर्दशा मेरी हो गई कि ये भोग मुझे भगवान को भलाने वाला बन के आ गया तो विरक्ति स्वाभाविक भोगों से विरक्ति भोगों का न अच्छा लगना न सुहाना साम्य भोग होने पर भी उनकी तरफ दृष्टि न जाना ये इस प्रेम का स्वाभाविक एक नियम होता है विरक्ति विरक्ति का अर्थ ये नहीं मानना चाहिए कि बैराग की कलाद की जाए या बैराग्य का देश बनाया जाए विराग जो है ना ये तो क्या चीज है राग के अभाव का नाम विराग है तो राग का अभाव नंद रहता है हम अपना तो नाम बैराग्य रखने और व्यापार करें खूब दुकान चलाने पर उस व्यापार में हमारे लाभ में सुख दुख होता तो है हमारा हम बैरागी नहीं वो गले में हाथ डाल करके बैठ जाए शाम सुंदर कलंग पर बैठा दिए बड़े प्रेम से कहने लेकिन भैया देख जैसा तू तो वैसा न <laughs> मेरे कोई फर्क नहीं है मेरे पास भी कुछ मेरे पास भी कुछ नहीं मन जो विषय स्वरूप से परित्यक्त है मन से भी सुदामा के पास श्री के पास भी कोई विषय हाँ नहीं है वो अपने आप ही है उनके पास है नहीं तो बड़े मगन और सुदामा ने मान लिया उनके पास भी कुछ नहीं है मेरे पास कुछ नहीं बराबरी की चीज बैरज का आदर्श है <laughs> किसी चीज में कहीं भी आसक्ति नहीं कहीं भी ममता नहीं इस प्रकार की विरक्ति प्रेमी के हृदय में उदित होती है जब प्रेम का अंतर पैदा होता है जगत का कोई विषय उसे खींच नहीं सकता कोई विषय उसकी तरफ है सकता उसके भगवान की विस्मृति करा देने वाला बनकर अगर आएगा तो नष्ट हो जाएगा मुझे नंद कुमार का नाम ले गए इस पद में संसार को ललकार करके बोले खबरदार यह यहां यहां आओगे तो सपरिवार मारे जाओगे जिसके हृदय में नंद कुमार में ना जाओ हमारा ये दिन पत्रिका का पद है जो हवेरा नंद कुमार तो प्रेम के ठाकुर में ठहरे प्रेम के ठाकुर ये हम लोग मान ले अपने मन से राम गोसरे कृष्ण दूसरे राम के उपासन के उपास में बैल गुरु यदि है तो वह अज्ञान राम कृष्ण में नारायण में विष्णु में शो में अंतर क्या है तो कई चीज है इसलिए हमने कृष्ण गीता लिखी अपने यहाँ से प्रकाशित हुई है तुलसीदार्थी तो कृष्ण गीता थोड़े से पद उसमें शायद इक्यावन या छप्पन है लेकिन ऐसा बढ़िया है कि मनो सूर्यदास के बड़े भाई बोल रहे हैं ऐसा बढ़िया है इतनी बढ़िया पद उसमें है तो जगह ज़ा, तो तो राजा है ना भगवान राघव इंद्र राजा राजा बना तो चौदगार उद्दार के रूप में भी कोई आ जाता है तो पर प्रेमी के प्रेमावाय में प्रेम सदन में दूसरा नहीं आता वहां सेवक भी रहेगा तो कहता है कि तुम सिदार्थ तुम वहाँ जाओ संसार तुम वहां जाओ ललकार थे जिसके हृदय में नंद कुमार मरो वहां जाओ यहाँ आए तो सपरिवार मारे जाओगे ललकार के कहता है तो कोई भोग भोग शक्ति जहाँ त्रूम का उदय हो गया वहाँ आने नहीं सकती सामने विरक्ति विरक्ति वहां पर स्वाभाविक होती है सहज होती है विरक्ति को लाना नहीं पड़ता नाम देना चाहिए कि जहां भगवान की अनुरक्ति है वहां विषय विरक्ति है ही विषय विरक्ति सहित भगवान रहती विषय राग सहित भगवान का राग नहीं रहता जहां भगवान का राग है वह तो सारे राग वो भगवान का राग जब खा है तब आगे बैठता वो तो सर्वक्ति सर्वभी है भगवान का राग है सारे रागों को खा चुकने वाला जिस किसी को विषय में राग भी रखना हो तो भगवान में राग भी चाहता हो उसको चाहिए कि वह अभी टूर हट जाए कुछ दिनों तक जब तक विषय राग रहे तब तक उस राग में रंगा रहे भगवान के राग में वो राग रहेगा नहीं राग के लिए वो विषय ही नहीं रहेंगे क्योंकि तो तो एकमात्र भगवानी रहेंगे विषय की सत्ता मिट जाएगी जगत की सत्ता मिट जाएगी रहेंगे दो तीसरा कोई तो रहेगा नहीं तीसरे की सत्ता नहीं वो दो ही कभी एक बने रहेंगे कभी दो हो जाएंगे दो ही कभी एक बने कभी क्या कैसे वो दो कभी एक बनेंगे कभी दो हो जाएंगे तो ये है बिर में दूसरे का तीसरे का को छोड़ करके अभाव है उसकी कहीं पर भी सत्ता नहीं जरा दूसरे की सत्ता है तो की बात है भगवान के प्रेम में दूसरा कोई से काल के लिए जरा से रूप में भी नहीं आ सकता नहीं तो भगवत प्रेम में कहीं न उसमें काम है ये काम जो बड़ा छिटा रहता है भला ये दिखता काम नहीं दिखता काम नहीं पर होता है काम वो दूसरे के सत्ता को स्थापित करके प्रेमा के लिए भी मन को हटा देता है तो ये बड़ी बुरी चीज तो अगले दस मिनट रहे हैं ये तब सुना देता हूँ मैं आपको बच रहे थे दो नए जग भ जगत ही नहीं बच रहे थे दो नहीं जग जगधान था लोक सत्ता का मिठा सब ज्ञान था नहीं कुछ कर्तव्य मन में शेष था नहीं भर जगत स्मृति का शेष था जगत की स्मृति भी नहीं चाहिए मित गया भोग का अस्तित्व था कर्म था न कहीं कभी कर्तृत्व था मैं कर्म न करता पर अस्तित्व था गया भोग कर्म था न था, मेरे हृदय कही खेलते रहते सदा अगराम थे नहीं मन में कहीं कुछ वासना थी नहीं कुछ भी किसी की प्रार्थना अखिल प्राण पदार्थ थे मन से हटे सभी निर्मता राग के बंधन कटे श्याम शेषी मैं उन्हीं की शेष थी की एक प्यारी अहिंसा शेष थी अहमसा की श्याम शेषी मैं उन्हीं की शेष थी एक प्यारी अहिंसा शेष थी एक प्रिय हूं प्रिया उनकी एक मैं एक वेदस दूसरी हूं एक मैं एक, एक। कुछ भी आ कहीं सब सिमट मिटकर समाया सजाया था नहीं चल रही दो में सदा रंग रंगरेलिया हो रही थी सुख नई के रके था नहीं देवधान कोई भी कही एक ही दो बने बनेत वही एक ही दो बने फिर दो मे फिर एक ही बस हो गए सारे सब तरह के खो गए समाय शाम में हो शाम ही प्रियामे समाये श्यामधि कौन जाने श्याम है या राधिका नहीं अब आराध्य है आराधिका प्रेमराधायी शाम में हो शाम ही प्रियादम निधम समाये श्यामधि कौन जाने श्याम है या राधिका मैं अब आराध्य है आराधिका सतर मिले बस एक है एक हो गए एक से पहले अभी भी एक है यही दोनों के में तो एक है इस तरह से जब एकत्व का संपादन हो जाता है ये जहाँ शुरुआत होती है वहाँ दिशा सबसे रहती है वो तो ये ऐसी शक्ति वहाँ रहती जहां तो है जहाँ विषयाशक्ति रहेगी ये ध्यान रख लेना चाहिए वही भगवान का अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ यदि हुआ कहीं उसने तो बड़ी बाधा हमने ध्यान रखी विषयाशक्ति की विषयों का अनुराग वहाँ टिक नहीं सकता रह नहीं सकता तो ये देखना चाहिए प्रेमी को कि हमारे मन में विषयानुराग है की और यदि है प्रार्थना करनी चाहिए वहाँ पर सब सर्वशक्ति है भगवान से हे माच हमारी सारी दुष् शक्ति को हर लो हमारे वहाँ पर यही जो कल वाली बात है हृदय की चाह य हमारी सच्ची होगी हृदय के जीवन की चाह हमारे जीवन में दुष्वा शक्ति न रहे हमारे जीवन में विषयों का भोगों का मूर न रहे और हम अपना जीवन भगवान के अर्पण ही करना चाहते है की जीवन इच्छा होगी तो महाराज भगवान हमारे जीवन को खींच लेंगे और खींच करके अपने आप धो धोधकर साफ कर देंगे पूरा करके साफ करना तो इनका काम होगा हमारा काम नहीं हमारे जीवन की इच्छा होनी चाहिए सब चीज की हम उनके प्रति अपने को समर्पित कर देना चाहते हैं बिना शर्त तो दूसरी किसी तो वस्तु में हमें ममता राह नहीं रखना चाहते मैं भगवान देखते कहीं कहीं पर भाई ये चाहता है कि नहीं मृत्यु तो नहीं बात है नहीं अभी अभी वो आ सकती है और तो इसकी चाह है कि नहीं तो कई ममता की चीज को थोड़ा सा छीनते हैं वो कई तो ममता की चीज को छीनते और कई सांसारिक सुख जो उसके अनुकूल है उसमें प्रतिकूलता पैदा कर देते हैं प्रसन्न होता है या नाराज उसके मन में क्षोभ होता है या भगवान के विधान पर मंगल में प्रभु की प्रभुमता पर विश्वास करके शांति ये संसार में जो कुछ भी होता है ये एक बात ऐसी रखने के होना ही है उसको बदलने की चेष्टा न करे कोई लाभ नहीं अगर बदल भी दिया गया किसी अनुष्ठान इत्यादि से तो रहने वाला नहीं अमित दूसरी बात ये समझे इससे ऊंची बात ऊंची कि भगवान का मंगल विधान है कि हमारे मंगल कुल हो रहा और इससे भी ऊंची बात ये प्रेमास्पद का सुख है प्रेमास्पद का सुख है इसको देख कर इसको बनाकर वो सुखी हैं। उनका सुख ही हमारा परम सुख इसलिए उसमें शुभ तो होता ही नहीं अशांति तो होती नहीं उसका बदलना तो वो चाहता ही नहीं उसमें पकड़े रहना चाहता है कि प्रेमा सब के सुख की चीज इसलिए ये बल है नजारत रहे हमेशा ये बड़े स्वागत की चीज वो स्वागत रहता है उसका जो तो ये परीक्षा की होती है वहां पर ममता की चीज जरा सी हर लेते मैं उसको कठिन चीज है महाराज कहना बड़ा कठिन मैं तो केवल कहता हूँ मुझे नहीं है नरसिंह जी महाराज रहे नरसिंह जी नरसिंह जी के जवान लड़का जवान लड़का बड़ा सुंदर बड़ा सुशील बड़ा आज्ञाखारी बड़ा भजन करने वाला अनुकूल जवान बेटा मर गया मरना चाहते नहीं थे किसी का मरना चाहना ये तो देश है ये पाप है किसी तो क्या भी लेकिन मरने के बाद भगवान का भी विदेश है वो अलग चीज लड़का मर गया भगवान? इनको पता है लड़का मर गया तो हंसने लगे नाचने लगे बोले भरु थी भांगे जंजाड़ सुखे भगे शो श्री गोपाल ये गुजराती पद है भरू थी भरु थी भांगे जंजाड़ सुखे भजीसू श्री गोपाल बड़ा अच्छा हुआ एक कर ही कट गया भरी ठंडे गंजान सुखे भजीशु श्री गोपाल अब तो सुख से भगवान का भजन करेंगे आनंद हो तो कर तो गया अब तो जमजाल था कभी कभी चिंता हो जाती थी ना चलो बड़ा अच्छा हो गया अब देखो कि आने जाने में जो कुछ होता है होता ही आ जाएगा ही तब मरना रख भी नहीं सकते और रुपए के सुख हो जाएगा वो भी कोई ठीक नहीं लड़ने के बाद रोने रोजता रहेगा नहीं वो बच्चा को आएगा नहीं वापस और भगवान के प्रेम को उसने देखा गगन की सुविधा देखी सुख कभी हो और भगवान भी मिलाए इस प्रकार से कभी कभी भगवान चाहता है कि नहीं जीवन से केवल हमको चाहते भगवान कहते नहीं हमको चाहते हो तो जगत के सुखों से बंचित रहना पड़ेगा हमारा सुख मिलेगा जहां आराम अपने काम नहीं जहां काम नहीं राम तुमसे तो कब हम रह सके रविजन एक ठान सूर्य और अंधकार की नवरात्रि एक स्थान पर एक साथ नहीं रह सकती इसलिए अगर हमें चाहे तो भागा भागा तो भैया तैयार हो जाए हम तुम्हारे घर पर चलाएंगे कविता लेकर आते हैं जरा भी कही हो तो यार वह जाग ना कर जाए तक तुम ठहर के आएंगे तुम जब चाहोगे तब जब चाहोगे तब तब जब आओगे तब सत्य तब तुम्हें नाचना पड़ेगा सत्य जरा उड़ा करके उसके शेष पर तुम अगर नाचने के लिए प्रस्तुत हो तो आ जाओ और नहीं तो भैया तो उसे दूर रहे प्रेम तंत्री द्वारा भारी पाछा धागे जो कराते तो महारथ माने देख नारा गाधे जो समझा है कि प्रेम के जो ये प्रेम का तंथ है कि आग के नकट है दूर से देख करके लोग भाग जाकर जल जाना पड़ेगा तो जो अंदर उसके कूद करते हैं लेकिन तो महान शांति रस का अनुभव करते हैं और तो जो बाहर देखते जब करे देखने वाले बैठते तो में कूद पड़ने वाले शांति का अनुभव करते हैं और साथ आता है, है। तो है तो ऐसा ही पर वो दिल्ली का मन मंद न होने से दुष्वानुराग रहने से हमारा मन दुषण की ओर दौड़ता है ठीक हाँ है अपने हाथ की बात नहीं मन लीजिए दौड़ता है पर चा हमारा हाथ की बात है हम यदि चाह करें उसके बाद अगर रहें तो या तो ये मानना चाहिए कि उनके रक्षे रहते हैं वह बेचारे कि हम तो में नहीं कर सकेंगे हमारे पर यदि इन्होंने का आक्रमण किया लिया तो वो मारे जाएंगे क्योंकि हम तो उनकी रक्षा पर वो यदि वो रखते हैं कि भाई कुछ दिन इनको रखो पर खाली कर दो ये मकान तो उनसे दबे रहेंगे ना उनसे मरे रहेंगे पर असल में मरे भी रहते नहीं रहते हैं क्योंकि जहां प्रकाश है मान्यता रहता नहीं तो विषय दरकती चौथी चीज है मान शून्यता दूषण में भी ये सबसे बड़ी नकारात्मक चीज ये मान है बड़ी बुरी चीज सब दूषण का त्याग करने के पश्चात भी मान की भूख मन में रह जाती है और वही मान प्रशंसा कीर्ति का रूप बनता है भावी मान है उस जो है ये मान मंदिर ही है मान के मंदिर का जो ऊंचा का हिस्सा है उसका नाम कीर्ति है कीर्ति ही नाम भरा हुआ है अथमान कीर्ति नहीं है तो मान जो है कीर्ति के साथ रहता है तो मान शून्यता होनी चाहिए उस प्रेम के अंतर पैदा हुआ हृदय में अगर मान की भूख है तो भगवान की भूख इसका इसका बड़ा सुंदर उपवेश तो किया चेतनों ने अपने कितना नाम सुन कर सदा हरी ही अपनी को राम पड़ो वो एक से भी छोटा समझे अति उनके से भी छोटा समझे व्यक्ति समान सहनशील हो जलाने वाले काटने वाले मारने वाले का भी वृक्ष करता है अमान हो मानव सबका मानव हो मान शून्यता तो आनी चाहिए तो मान शून्यता का और जब मन शांत हो सकेगा तो होगा हरिम कर सकते